जय राधा माधवा कुंज गोपी तो जन वाला gopi janavala ba tere paravare gopi janavala ba gopi janavala ba tere paravare यमुना तेरा मना चारे यमुना तेरा जय भक्ति विष्णु महाराज की नागार्य हरिदास ठाकुर गाधर श्रीवासि गौरवीधा कृष्णिका श्यादा वृंदावन मथुरा तुददेव तुलसीदेव की नंद बाबा इता मई की श्री सीता गौर सुंदर की समवे गौर भक्त वृंद की गजराशम भागवत की कायोन प्रेममंगलय और विश्व से गुरु की और विश्व से गुरु की और विश्व से गुरु की और विश्व श्री लोक संहिता like, uh, जाने वाले ऐसी अत्यधिक लोभा, लालच, भौतिक सुख में लालसा, ऐसा चाहते हुए अभी से, उन्हें पकड़ लेता है चूहे को अंत कहा विनष्ट करने वाला का, अनुवाद होता है श्री का द्वारा श्री प्रभुपा के तो सुने था था था था था था था था। से है भगवान इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में तथा यह या, या बहुत करते रहने की इच्छा से काम में लगे रहते हैं अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है किंतु तो आप नृत्य सचेस्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर पर चूहे को पकड़ता घुनाथ सजीविता श्रीराधा ल तत्तकांशन राधे रागे वृंदवनेश्वरी वृष्वा देवी प्रणमा हरिप्रि काच पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्यनंद शिवा सी गौ हरे कृष्ण हरे भागवतम को तो अमल पुराना रहा है क्योंकि तो श्रीमदभागवतम केवल भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेमा भक्ति है उसका वर्णन करता है और जो जीव है सदैव इस भौतिक जगत में भगवत भक्ति के अलावा बाकी चीजों में अपने मन और अपने हृदय को लगाए रखना चाहता है और भौतिक विषयों की कामना करते रहता है तो इसलिए व्यास देव ने इस सर्वोत्कृष्ट अनमोल ग्रंथ की रचना की थी अपने आखिरी परिपक्व स्थिति में जब वो थे नारद के आदेशों पर और इस श्रीमदभागवत में उन्होंने केवल कृष्ण की के जो परम महिमा है उसको वर्णित किया है तो भगवान इस जगत में आते हैं स्वयं भगवान कृष्ण ग्रजेंद्र नंदा कृष्ण इस जगत में आते हैं और आकर क्या करते हैं अपनी अनंत लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और जब भगवान इस जगत को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर भगवान अपने बाद अपना ही एक लिटररी इंकारनेशन शाब्दिक अवतार शिवद भागवतम पर छोड़ के जाते हैं इसलिए सारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने सुत गोस्वामी से पूछा कि कृष्ण सुधाम पगते धर्म ज्ञाना देवी सहा कि कृष्ण द्वापार युग के अंत में धर्म ज्ञान आदि के साथ इस भौतिक जगत से उन्होंने पलायन किया है इस भौतिक जगत से वो चले गया है। गए हैं और कलयुग की शुरुआत हो गई है कलियुग की शुरुआत तभी हुई जिस दिन कृष्ण इस धराधाम को छोड़ते हैं और अप्रकट हो जाते हैं उसी क्षण इस पृथ्वी पर कली की कलियोगा की शुरुआत हो जाती है कली का प्रभाव पूर्ण रूपेण दिखने लगता है तो कली के प्रभाव के कारण जो भौतिक जीव है वो अंधे हो गया है तो ऐसे अंधे व्यक्तियों के लिए कुछ टॉर्च लाइट चलिए अंधों के लिए या फिर भगवान जाने के बाद इस जगत में अंधकार छाया था तो उसमें अंधकार में यदि हमें जाना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है तो वो प्रकाश क्या है कलियुगा में हाँ तो भागवतम ही स्वयं कहता है कलो नष्टो दृशा हमेशा पुरानो अर्को अधूनो उदित अर्प का मतलब है सूर्य तो कलियुगा में जिन लोगों की दृष्टि खराब हो गई है अंधे हो गए हैं या जिनको दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् श्रीमद्भागवतम सूर्य के समान प्रकाश प्रदान कर रहा है तो कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण में और श्रीमद् श्रीमद्भागवतम में कोई अंतर नहीं है इसलिए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत है कि कृष्ण के समान ही श्रीमद् भागवतम है भागवतम साक्षात कृष्ण का शाब्दिक अवतार है तो इसलिए कलियुगा के लोगों के लिए ये परम आवश्यक है कि ऐसे श्रीमद् भागवतम को सुना जाए और ऐसे श्रीमद् भागवतम की सेवा की जाए इसलिए हम हम भागवतम के शुरुआत में हर बार उच्चारण करते हैं नष्ट प्रायेशु अवद्वेश नित्यम भागवत सेवया कि हम सारे भौतिक जीव इस भौतिक जगत में सदैव भोग की लालसा में मग्न रहते हैं भोग करने का मौका ढूंढते रहते हैं केवल 24 घंटे जो जीव रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण भोग करने की लालसा में पागल हो जाता है और जब भी उसको अवसर मिलता है भोग की पूर्ति करने के लिए तुरंत ही वो भौतिक भोगों में लगा रहता है तो ऐसे जो जीव है ये उनके हृदय में एक प्रकार का अभद्र है अभद्र का मतलब है जो अनावश्यक वस्तुएं उनको अनर्थ कहा गया है तो जो अर्थहीन है वो अनर्थ है तो ऐसे अभद्र हमको यदि हमारे हृदय से पूर्ण रूपेण या समूल नष्ट करना है तो व्यासदेव कहते हैं या फिर श्रीमद् भागवतम में सीत गोस्वामी कहते हैं हाँ क्या उपाय है नित्या भागवतम सेवन भागवतम की सेवा करो यदि कोई व्यक्ति भागवतम की सेवा करता है अभी कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि भागवतम की सेवा करने का मतलब है भागवतम के घर घर में रखो और विशेष रूप से भारत में गीता या भागवत में भागवत को तो घर में रखते हैं और लाल वस्त्र से बांध के रखते हैं और जन पूरा जीवन चला जाता है लेकिन खोलेंगे नहीं उसे उसके ऊपर कुछ अक्षर डालेंगे फूल डालेंगे कुमकुम डालेंगे हल्दी डालेंगे कभी कभी अगरबत्ती भी चढ़ाएंगे लेकिन खोलेंगे नहीं उसे तो ये भागवत की सेवा नहीं है या फिर कुछ लोग होते हैं जो भागवत का आडंबर मचाते हैं बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करते हैं और उन कथाओं के माध्यम से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए धन एकत्रित करते हैं या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भागवत का आश्रय लेते हैं और भागवत कथा के माध्यम से अपनी उपजीविका चलाते हैं तो यह भी भागवतम की सेवा नहीं है भागवतम की सेवा क्या है वास्तव में भागवतम के माध्यम से कृष्ण की महिमा का गुणगान निष्कपटता से किया जाए बिना किसी हेतु के कृष्ण का गुणगान किया जाए, भागवतम की एक प्रकार की की विशेष सेवा है, क्योंकि भागवत कृष्ण महिमा के अलावा या कृष्ण के गुणगान के अलावा कोई और विषय की चर्चा नहीं करता है तो ये इस प्रकार से भागवतम की सेवा है और दूसरा प्रकार क्या है कैसे हम भागवत की सेवा कर सकते हैं भागवतम को अटेंटिवली सुना जाए भागवतम के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाए और भागवतम को अपने कानों के माध्यम से ह्रदय में भागवतम को स्थान दें क्योंकि भगवान व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं भगवान एक ही एक ही रास्ता कृष्ण को पता है हृदय में प्रवेश करने का हाँ भागवतम कहता है प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न कृष्ण कहते मैं प्रवेश करता हूँ कानों के रंध्रों से प्रवेश करता हूँ और हृदय में चला जाता हूँ और हृदय की जो गंदगी है मल आदि है अनवांटेड भोग की जो इच्छाएं हैं उनको शुद्ध करता हूँ तो इस प्रकार से भागवतम की ये सर्वोत्कृष्ट सेवा है कि भागवत हमको अचेंटिवली गंभीरता के साथ बिना किसी भौतिक हेतु के निष्कटता से केवल सुना जाए लेकिन दुर्भाग्य इतना है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम-नाम कार्य बहुदा निज सर्वशक्ति तारिता नियमित स्मरणेन काल एक तव कृपा भगवन्मी दुर्द मे दृश्य जनि न अनुराग कि हे कृष्णा आपने तो आप आपके नामों में अपनी सारी लीलाएं आप आपकी सारी शक्ति अर्पित कर दी है और आपके नामों का उच्चारण करने के लिए कोई नियम और कोई काल समय आदि की आवश्यकता नहीं है किसी भी समय आप भगवान का नाम ले सकते हो जो शक्तिशाली है कृष्ण के समान ही भगवत नाम लेकिन इन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि कृष्णा आपने इतनी अच्छी सुविधा प्रदान की है लेकिन मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है फिर भी आपके नामों का उच्चारण करने में मुझे कोई अनुराग नहीं है यह हमारी सोचनीय अवस्था है ये दयनीय स्थिति है चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं पापी तापी जन छिलो हरे नामे उद्धारिलो तारा साक्षी जगाए मधाई चैतन्य महाप्रभु पापी तापी का उद्धार करते हैं और ऐसे पापियों में जो शुरू है सरबत कृष्ण है वो तो जगह मदाई है उनको भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावना प्रदान करते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बहुत उदारता से ये प्रदान करते हैं भगवत नाम या भगवत प्रेम लेकिन हमारे जैसे जो बद्ध जीव है जो भगवान के ऐसे पवित्र नामों का आश्रय ग्रहण नहीं करते इसलिए हमें दुर्भाग्यशाली कहा गया है बल्कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में नहीं आया उसको इतना शास्त्रों में उसकी घृणा नहीं की है बल्कि जो भगवत भक्ति में आकर भी भगवत भक्ति का पालन गंभीरता से नहीं करता है और श्रीमद भागवतम या भगवत नाम की सेवा नहीं करता है तो वो जो व्यक्ति हैं वो सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है इसलिए भागवतम के वास्तव में कुछ सेवा है तो भागवतम को गंभीरता से हमें अपने कानों के माध्यम से सुनना चाहिए इसलिए परीक्षित महाराज जब दूसरे स्तन में श्रवण कर रहे थे श्रीमद् श्रीमद्भागवतम को तो उस समय परीक्षित महाराज कहते हैं कि काले न आते दीर्घे न भगवान विशते रुदय हाँ भागवतम की महिमा का वर्णन करते हुए परीक्षित कहते हैं कि हे है शुक्रदेव गोस्वामी आप जिस कथाओं का या भगवान की महिमा का या गुणगान का वर्णन कर रहे हैं इनको कोई व्यक्ति गंभीरता से सुनता है तो भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं स्थापित हो जाते हैं परीक्षित ने कहा काले न आती दीर्घेना समय नहीं लगेगा परीक्षित क्या कहते हैं भगवान को उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होने में समय नहीं लगेगा जो व्यक्ति अपने कानून के माध्यम से भगवत कथा या श्रीमद् भागवतम को एकाग्रता से सुनता है तो इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत सरल वस्तु है लेकिन ऐसे श्रीमद् भागवतम सरल वस्तु को स्वीकार करने के लिए हमें अपने हृदय को सरल बनाना होगा हमें भगवत भजन भगवत कथा भगवत नाम भगवत सेवा कठिन क्यों लगती है क्यों क्योंकि हमारा हृदय कपटता से भरा हुआ है जब ह्रदय में कापत्य होता है तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में कापत्य हिले दूर बाढ़े प्रेमेरा को तो भगवत प्रेम तभी किसी व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित हो सकता है जब उसके हृदय से कपटता निकल जाए जैसे और इस समय एक आ, एक पति पत्नी, दो एक सास थी और एक बहू थी तो ये दोनों रोज भागवत तथा सुनने के लिए जाया करते थे और जब सास भी जाते थे अपने साथ अपने बहू को भी भागवतम कृष्ण कथा सुनने के लिए ले जाया करते थे तो उस समय उन्होंने रोज श्रीमद् भागवतम को सुनना शुरू किया ऐसे तीन चार पाँच दिन बीत गए और ऐसे पांचवें दिन जो भागवत कथा करने वाले जो व्यक्ति थे या भक्त थे उन्होंने भगवत नाम का उच्चारण शुरू किया या भागवत की महिमा का वर्णन करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आनंदे बोलो हरि हरि हरी, हरी, हरी करे भव पारी कि व्यक्ति को आनंद में हरे के नामों का उच्चारण करना चाहिए प्रिश्या, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम अरे। राम हरे हरे तो भागवत के जो प्रवक्ता थे वो भगवत नाम के बारे में बोलते जा रहे थे भागवत की महिमा के बारे में बोलते जा रहे थे और जब उन्होंने कहा कि आनंदे बोलो हरे हरे कि आनंद से हरि का नाम लो हरी करी ये जो हरि हैं कृष्ण हैं वो इस भौतिक जगत का ये जो सागर है उससे पार करने का सामर्थ्य रखते हैं तो जब ये दोनों शाम के समय में भागवत कथा सुनी और जब लेक्चर भागवत कथा खत्म हो गई लेक्चर खत्म हुआ तो उसके बाद वो निकल पड़ी अपने घर जाने के लिए तो उनको रास्ते में एक छोटी सी एक नदी होती है जिसको क्रॉस करना था उस समय तो कोई ब्रिज वगैरह तो नहीं थे तो जब ये दोनों साँस बहु निकले कि देखा कि बारिश आ गई थी और थोड़ा सा बाढ़ भी आ गई थी और थोड़ा सा पानी थोड़ा कुछ लेवल में ऊंचा हो गया था तो ये भागवत का प्रभाव को लेकर जो बहू और साँस दोनों निकल पड़े थे तभी उनको पार करना था तो ये जो सांस है वो डर रहे थे उसका जो श्रद्धा है उसका जो फेत है भगवान के लीला कथाओं में नहीं था और ना भगवान के नाम में था तो लेकिन जो सास थे बहु थे वो बहुत पक्की थी भगवत भक्ति में उसने कहा कि मैं आगे चलती हूँ तो बहु आगे निकल गई और जाते जाते क्या बोल रहे थे आनंद बोलो हरि हरि हरि करी भव पारी आनंद से आनंद से मग्न होकर हरि के नामों का उच्चारण करो हरे इस भाऊ को पार करने का सामर्थ्य रखते हैं तो बहुत पार हो जाती है और यहाँ कौन नाटक जाती है सास अभी सांस को बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका फेत नहीं था उसका हृदय सरल नहीं था उसका हृदय निष्कपट नहीं था तो ऐसी जो सास उसको क्रॉस नहीं कर पाती बहु वहाँ से कहते कि हे सासू माँ आप आ जाओ पार करो आरामदेह बोलो हरि हरि हरि करी भो पारी तो कहें मुझे सिखा रही हो मुझे उपदेश देती हो ना? तो फाइनली वो जो सास है वो पार नहीं कर पाएंगे तो उसी प्रकार से देखा जाए कि हम भगवत भक्ति में आते हैं लेकिन हमारा जो विश्वास है हमारी जो श्रद्धा है ना? वो भगवान भगवान के नामों में भागवत उनके शवल में अर्चक ग्रह की सेवा में हाँ इनमें नहीं होता हाँ हम हा, तो भगवत भक्ति का आचरण किस लिए करते हैं एक प्रकार का दिखावा करने के लिए इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कि एक भक्त को बहुत अधिक सावधान होना चाहिए अपने भगवत भक्ति के पालन में तो ऐसी सरल व्यवस्था शिला प्रभुपाध्याय में प्रदान की है कि केवल श्रीमद् भागवतम को व्यक्ति सुने और श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो बहुत सरलता से वो भगवान के प्रति अपना जो सुप्त प्रेम है उसको उदित कर सकता है चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान के प्रति प्रेम हमें कुछ खरीदने खरीदना नहीं पड़ेगा कि प्रेम हमारे पास नहीं है वो खरीदना पड़ेगा ऐसे नहीं है चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्य श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कि हम सब जीवों के में के में भगवान लिए स्वाभाविक स्वाभाविक प्रीति प्रेम की भावना है लेकिन अभी ये जो प्रेम की भावना है वो काम की भावना से ढक गए हैं, काम क्रोध हाँ लोभ आदि की भावना से ढक गए हैं तो एक कवरिंग को हमें हटाना होगा जब इस कवरिंग को हटाएंगे इस पर्दे को दूर करेंगे तभी भगवान के प्रति जो हम प्रेम हमारे हृदय में है वो जागरूक ऊपर उठेगा ना जैसे केला है केले के अंदर केला अंदर है लेकिन उसके ऊपर छिलके हैं तो आपको केले का सही में आस्वादन करना हो तो आप केले के छिलकों को निकालो और फिर केले को ग्रहण करो हाँ तो उसी प्रकार से किसी बच्चे के अंदर चलने की क्षमता होती है प्रभु पद भक्ति दशा सिद्ध में लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है बच्चा कभी गिरता भी है तो लेकिन फिर चलना सीख लेता है तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में भगवान के प्रति सुप्त कृष्ण भावना है लेकिन अभी वो ढकी हुई है कई प्रकार के आवरणों से वो ढकी हुई है तो ऐसी सुप्त कृष्ण भावना को यदि उजागर करना है तो हमें श्रीमद्भागवतम का आश्रय लेना होगा इसलिए हम हाँ, सुत गोस्वामी कहते हैं नष्ट प्राय शु आगद्रेशु नित्यम भागवत सेवया और नित्य रूप से इस भागवतम का सेवन करो कभी कभी नहीं जिस प्रकार से हम हाँ अपने जीवन में रोज स्नान करते हैं वस्त्र परिवर्तित करते हैं खाते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर और बीच में भी हमारी दीवा चलती रहती हैं तो ये सारे हम नित्य कार्य कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं श्रीमद् भागवतम को नित्य रूप से हमें सुनना चाहिए बल्कि एक भक्त को आनंद होना चाहिए जब उसे ये अवसर मिलता है कि वो भागवतम श्रवण करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे मौका मिला है बल्कि परीक्षित महाराज के पास सात दिनों का समय था और वो सुन सकते थे उनके पास क्वालिफाइड योग्य वक्ता थे शुक्रदेव गोस्वामी के समान हमारे पास सात दिन भी नहीं है लेकिन हम हमेशा इस भौतिक भ्रम में बने रहते हैं कि मेरे पास लंबी आयु है, हैं जैसे हम युद्ध महाराज के बारे में सुनते हैं कि ये सारे पांडव जब वनवास में जाते हैं द्रौपदी कुंती आदि के साथ तो द्रौपदी को बहुत प्यास लगती है, द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो जाती है और वो कहते मुझे पानी चाहिए तो कहते कि पानी पति धर्म है पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना तो तो महाराज अपने अलग-अलग जो थे, जो थे उनके हैं उनको भेजते जाओ जाओ आप पानी लेके आ जाओ, तो भीम को भेजा जाता है। भीम जाता है है जलाशय के किनारे तो पानी लेने वाला होता है वहां से तो वृक्ष के किनारे जो वृक्ष पर एक यक्ष बैठा था कुबेर का अनुचर कुबेर का फॉलोवर तो उस यक्ष भीम को पूछा मेरे पास कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों का तुम उत्तर दो यदि उत्तर नहीं दोगे तो तुम मूर्छित हो जाओगे और यदि मेरी बात को नहीं सुनोगे भीम को लगा कि ये क्या है ये कौन है बोलने वाला उन्होंने पानी लिया खुद पहले पिया और उसी समय मूर्छित हो गए फिर बहुत लंबा समय बीता कि भीम नहीं आ रहा है तो फिर अर्जुन को भेजा उनकी भी वही गति हुई नकुल को भेजा सहदेव को भेजा सबकी एक ऐसी गति हुई और उस समय युधिष महाराज जो तो धर्मराज हैं, है उन्होंने सोचा कि अभी मुझे स्वयं ही जाना होगा तो युधि महाराज जब जल लाने के लिए जाते हैं तो वहाँ यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा था तो वो पूछता है कि हे युध मेरे पास प्रश्न है उनका उत्तर दे दो तो ऐसे यक्ष ने महाभारत में वर्णन आता है कि सौ प्रश्न पूछे और वो सौ बहुत यूनिक प्रश्न से सारे उनमें से एक प्रश्न था कि धर्म क्या है एक प्रश्न था किम आश्चर्य उन्होंने पूछा कि युद्धि मुझे ये बताओ इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है आश्चर्यमय चीज क्या है तो युधिष्ठ महाराज पारंगत थे युधिष्ठ महाराज भगवान के महान भक्त थे और भक्त के 26 गुणों में एक गुण होता है दक्षण वह एक्सपर्ट होता है तो ऐसे युद्ध महाराज को तो जैसे प्रश्न पूछा युदिष महाराज बोलना शुरू करते हैं महाराज ने कहा, यमालयम, कहां अतः तो उस समय वो कहते आनी आनी भूता ने गंती यमालय की रोज एक व्यक्ति अपने आंखों के सामने देख रहा है कानों से सुन रहा है अनुभव भी कर रहा है कि लोग मेरे सामने मर रहे हैं आ, मेरे पड़ोसी मर रहे हैं मेरे देशवासी मर रहे हैं मेरे फैमिली मेंबर्स मर रहे हैं मेरे माता पिता मर रहे हैं इतना सब देखकर न्यूज आदि में एक्सीडेंट आदि के बारे में देखकर भी इतना सारे मृत्यु के बारे में देखकर सुनकर उसे हमेशा यही लगते रहता है कि ये मृत्यु मेरे लिए नहीं है ये तो इनके लिए है ये तो उनके लिए है मेरे लिए नहीं है हम किसी को स्मशान भूमि में ले जाते हैं मरे हुए वे व्यक्ति वे को तो हमें लगता है कि ना ये मृत्यु उसी के लिए है लेकिन हमें पता नहीं है कि अगला नंबर मेरा आने वाला है इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हम हमारी स्थिति उस बकरी के समान है हाँ। कसाई जब कसाई का रास्ते में दुकान होता है एक बकरी को काट के वो लटका के रखता है और दूसरी दो चार बकरियां बंदी होती है उसके दुकान के सामने उनके पास हरी हरी घास होती है और वो बेचारी बकरियां हरी हरी घास खाने में मग्न रहती हैं लेकिन उन मूर्ख बकरियों को पता नहीं कि अगला मेरा नंबर आने वाला है आगे मैं लटकने वाले हूँ वहाँ मेरे पास समय नहीं है लेकिन भौतिक भोग करने की इतनी तीव्र भावना है हरे घास खाने की इतनी तीव्र आकांक्षा है कि वह चटपटा घास खा रहे हैं है जैसे हम हाँ ये चटपटे चीजें खाते रहते हैं और मृत्यु को सामने नहीं देखते जैसे बचपन में हम देखा करते थे कि जब सांप जाता है और मेंढक को खा लेता है कितना खाता है आधा सांप एक मेंढक को अपने मुंह में पकड़ता है और आधा मेंढक एकदम से नहीं निगल लेता उसे। और आधा मेंढक बाहर है और जीवित है फिर भी वो अपने जीव निकल रहा है कुछ खाने के लिए है क्या फिर यहां पर हाथ मार रहा है खाने के लिए तो वैसी हमारी स्थिति है हम भी अभी काल रूपी सर्प के मुंह में हैं हमारी आयु किसी की आयु 20 साल की है किसी की आयु 30 साल की है कोई 40 साल का हो गया है कोई 50 साल का है कोई 60 साल का है तो अल्टीमेटली हम काल रूपी सर्प के मुंह में आधे आधे आधे से ज़्यादा चले गए हैं लेकिन जो भोग करने की तीव्र भावना है इतनी प्रभावशाली है कि फिर भी हम इन जगत के भौतिक वस्तुओं को भोग करना चाहते हैं हम फिर भी इस जगत में सुख सुखना चाहते हैं तो ऐसी है। तो बड़ा आश्चर्य चीज है कि हम हमारे झाकों के सामने मृत्यु को देखते हैं अनुभव करते हैं सुनते हैं लेकिन फिर भी हम इस भ्रम में जीवित रहते हैं कि मृत्यु मेरे लिए नहीं है तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि अगला नंबर हमारा है प्रभुपाद उदाहरण देते थे गाय छेड़े मृत्यु से बचाने बचने के लिए हम सब लोग प्रयास करते रहते हैं प्रभुपाद ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को मल भी लगा ले तो भी वो यमराज से नहीं बच सकता जो गंदा मल है जो हमसे त्यागते वो अपने शरीर को लगा ले और बैठ जाए क्या यमराज इस गंदी चीज़ के स्मेल के कारण नहीं आएंगे ऐसे एक व्यक्ति ने किया जो बहादुर था बड़ा बहादुर उसने सारा मल लगा दिया बॉडी में गंदा और बैठ गया तो यमदूत आ गए ढूंढते हुए उसके ड्राइंग रूम में आ गए तो बिल्कुल समाधि की अवस्था में बैठा था तो देखा यम ने आपके नाक बंद जैसे आप लोग बेरावल से आ रहे थे तो वह सब भक्त अपनी नाक बंद कर रहे थे तो वैसे ही यमदूत नाक बंद करके अंदर गए देखा कहाँ है कहाँ बैठा है जिसका आज नंबर है लिस्ट में नंबर है नाम है यमदूत या यमराज निकलते हैं तो एक लिस्ट लेकर निकलते हैं जैसे हम मार्केट जाते हैं मॉल में जाते सुपर मार्केट में जाते शॉप्स में जाते हैं तो क्या क्या मुझे लेना है खरीदना लिस्ट लेके चलते हैं तो वैसे यमदूताज भी एक लिस्ट लेके निकलते कि आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसको ले जाना है उसके उपरांत कौन है हाँ जब सूर्य सर के ऊपर आएगा तो किसका नंबर है फिर संध्या के समय कौन है मध्य रात्रि में कौन है मतलब उनके पास जॉब ही जॉब है यमदूत हमेशा थके भरे रहते हैं खाली नहीं होते कभी तो ऐसे यमदूत पहुंचे तो उन्होंने देखा तो ये तो बड़ा चालाक है इसने तो क्या किया है मन लगा लिया है चंदन ने चंदन का लेप नहीं किया था मल अपने शरीर से लेपित किया था तो यमदूत भी बहुत बुद्धिमान है यमदूत भी गए और उन्होंने एक सुअर को लेकर आए अपने साथ सुवर को लाए सुवर ने दूर से देखा तो आनंद से सुवर नाचने लगा अरे सामने मेरे लिए तो फिस्ट है जैसे आपको भूख लगी हो ब्रेकफास्ट आज एकादशी के एक दिन पहले से भूख लग जाती है एकादशी कल है तो एक दिन पहले की जब दोपहर है या सुबह है तब से भूख लगने लगती है कि कल एकादशी है और वैसे भी वो तो संध्या होती है तो और हम चार पांच चपाती एक्स्ट्रा डालते हैं कि कल एकादशी है फिर एकादशी के दिन तो सोचते हैं कि आज एकादशी है हाँ खाते रहते हैं खाते रहते हैं भगवान का भजन भूल जाते हैं तो इसी प्रकार से उस जो सुवर था बहुत भोखा था शायद उसको उसने भी कुछ उपवास रखा होगा उसको कोई ब्रेक नहीं किया होगा उसने अपना फास्टिंग तो यम उसके कान पकड़ के लाए और देखा सामने तो पूरा ढेर लगा हुआ तो बैठा हुआ व्यक्ति है मल का लेपन किया हुआ है तो जैसे उसको छोड़ा कुछ ही मिनटों में उस सुअर ने चाट लिया और बिल्कुल उसको क्लिक किया यमूता ने उसके गले में फास्ट डाला ले गए तो मतलब हम कुछ भी करें अपने बहुते बुद्धि के द्वारा मृत्यु या प्रकृति के नियमों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते बच नहीं सकते तो इसलिए हमें हमेशा सावधान होना चाहिए कि ये जो कृष्ण भावना है ये कि कितनी मूल्यवान है और मेरे पास वास्तव में समय नहीं है हम कहते टाइम नहीं है उसी प्रकार से सही में टाइम नहीं है टाइम अभी हमें आगे आ रहा है काल हमें छीनने वाला है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक भक्तों को सदैव उत्साहित होना चाहिए लालयित होना चाहिए श्रीमद्भागवतम को सुनने के लिए श्रीमद्भागवतम का आश्रय लेने के लिए तो आज के श्लोक में हाँ ये जो चौतीस साल का श्लोक है जिसमें चौबीसवा जो, अध्याय का जिसका टाइटल है भगवान शिव द्वारा की गई स्मृति का दान तो यहाँ जो शिवजी हैं महादेव हैं वो एक स्तुति का उच्चारण कर रहे हैं इसके इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि जो प्राचीन पर ही है वो शत से विवाह करते हैं और उनसे दस पुत्रों की प्राप्ति होती है और वो दस पुत्र प्रचेता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं और इन दस पुत्रों को प्राचीन पर ने आदेश दिया कि आप क्या करो आप विवाह करो और सतति उत्पन्न करो तो उनको ये रुचि कर नहीं लगा उन्होंने का ये सोचा कि मनुष्य जीवन तो भगवत सेवा और जीवन कल्याण करने के लिए मिला है तो उन्होंने अपने पिता की बात का उल्लंघन किया और वो निकल पड़े बाहर जी दास दस प्रति उनके पुत्र बाहर गए तो उनको एक जलाशय मिला जो तो समुद्र के भाते था शांत जिसमें बहुत सारे पंचित थे अलग अलग प्रकार के कमल आदि खिल रहे थे वहाँ जाकर उस जल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और वहाँ जाकर भगवान पर ध्यान लगाना शुरू किया हाँ एक प्रकार से भगवत भजन करना उन्होंने शुरू किया तो ऐसा उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की तो उस समय वैश्वाना यथाशंभु शिव जी का प्राकट्य होता है शिवजी उनको दर्शन देते हैं शिवजी उनके सामने आते हैं और हाँ उनसे चर्चा करने लगते हैं उनको गाइड करते हैं तो शिवजी वास्तव में बहुत उदार हैं। हाँ शिवजी कौन है जलरली भारत में यह समस्या है शिवजी जी भगवान के रूप में उनको स्वीकार किया जाए शिव भगवान नहीं है शिव जी भगवान के सर्वोत्कृष्ट सेवक है भगवान के सर्वोत्कृष्ट भक्त है इसलिए श्रीमद भागवत के 12वें स्गन में वर्णन आता है कि निम्नगाना यथा गंगा देवाना अच्छु तथा तो कि जैसे देवों में भगवान में कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है और नदियों में नीचे की ओर बहने वाली नदियों में गंगा सर्वोत्कृष्ट है तो उसी प्रकार से ये जो वैष्णवगण है उनमें शिवजी श्रेष्ठ है और पुराना नाम भागवतम तो इस श्लोरों में चार चीजों का वर्णन किया है कि पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है वैष्णव में शिवजी श्रेष्ठ है नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तो इस प्रकार से और देवाओं में देवों में भगवान कृष्ण या अचुत सर्व कृष्ण है तो ऐसे शिवजी आते हैं और शिवजी फिर उनको गाइड करना शुरू करते हैं उनको मार्गदर्शन देते हैं बल्कि शिवजी जैसे परम वैष्णव का संग प्राप्त करना बहुत बड़े सौभाग्य की आवश्यकता है जैसे इससे पहले ही हम प्रचित कहते हैं कि वास्तव में इस भौतिक जगत के या पृथ्वी में जो विचरण करने वाले जो जीव हैं, उनके लिए कुछ सबसे बड़ा आशीर्वाद कुछ है इन मर्द प्राणियों के लिए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि उनको उन्नत भक्तों का संगा प्राप्त होना बस इससे बड़ा आशीर्वाद इस जगत में मरने वाले के लिए नहीं है कि उनका जीवन वैष्णव के संग में गुजरे या वैष्णव का संग प्राप्त हो तो ऐसे प्रचिताओं को शिवजी का संग मिला तो ऐसे शिवजी से वो याचना करते हैं और शिवजी कहते हैं भगवंतम वासुदेव प्रपन्न सी मे शिवजी कहते कि मुझे कोई प्रिय है सबसे आदि जगत में तो वो व्यक्ति है जो वासुदेव के शरणागत है जो कृष्ण की जिसने पूर्ण रूपे ने शरणागति को स्वीकार किया है वो व्यक्ति मुझे सर्वाधिक प्रिय है अब देखो शिवजी किससे प्रेम करते हैं भगवान के भक्तों से अपने उपासकों से उनको कुछ लेना देना नहीं है रावण जैसा उनका उपासक था लेकिन जब भगवान राम उसे मार रहे थे तो शिव जी ने दोनों हाथ ऊपर किए और शिवजी बोलने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम हरे हरे तो इस प्रकार से शिव जी भगवान कृष्ण के भक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं तो ऐसे जो प्रचेता थे दस उनको मार्गदर्शन करते हैं और एक विशेष प्रकार की प्रार्थना उनको सिखाते हैं। हाँ, सिखाते हैं हैं हां ऐसी जिसके द्वारा कृष्णा का प्राकट्य इन प्रचेताओं के जीवन में हो सके तो हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपने दिमागों से कोई नई प्रार्थना बनाने की आवश्यकता नहीं है श्री प्रभुपाल ने कहा कि जो महान महान आचार्यों ने जिन प्रार्थनाओं को लिखा है वर्णन किया है अपने वाणी से उच्चारित किया है एक भक्त को उन्हीं प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए और उन प्रार्थनाओं को जीवनी या गंभीरता से सीखना चाहिए तो जब उन्नत भक्त ने की हुई प्रार्थना को जब हम रिपीट करते हैं तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि भगवान प्रार्थना सुनते नहीं है किसी की तो किसकी प्रार्थना सुनते हैं एक ही व्यक्ति की प्रार्थना सुनते हैं भक्ति किरण ठाकुर कहते हैं शरणागति प्रार्थना सुने श्री नंदकुमार। जिस व्यक्ति की शरणागति पूर्ण रूपे है, छह प्रकार की शरणागति के द्वारा भक्त भगवान के शरण में आ चुका है जब भगवान की शरण ग्रहण है उस व्यक्ति की भगवान प्रार्थना सुनते हैं तो इसलिए प्रभुप कहा करते थे विश्व में छत्रपति ठाकुर को उद्धत करते हुए कि भक्ति विनोद ठाकुर और नरतमदास ने बहुत सारे प्रार्थनाएं लिखी हैं एक भक्त का कंठ उन प्रार्थनाओं प्रा, से अलंकृत होना चाहिए जैसे हम अपने गले को सजाते रहते हैं अलग अलग आभूषण धारण करते हैं आजकल मालाएं भी ऐसी आ गई कि उसमें भी फैशन आ गई लेकिन वास्तव में गले का कुछ आभूषण है तुलसी धारण करो और अपने कंठ में सदैव कृष्ण के गुणगान करो, कृष्ण की प्रार्थनाओं को रखो ये गला और अधिक सुशोभित हो जाएगा सुंदर लगने लगेगा जब कृष्ण की महिमा में भरे हुई प्रार्थनाओं का यदि कोई उच्चारण करता है और हमारे पास माया से बचाव करने के लिए कोई और उपाय नहीं है हमारे पास माया से बचने के लिए या माया के विरोध में लड़ने के लिए कोई असर नहीं है एक ही आश्रय है क्या असर है प्रार्थना शिल प्रभुपाद जब लंदन गए थे अपने आखिरी समय में आखिरी विजिट था लंदन का तो राधा लंडनेश्वर के सामने शिल प्रभुपाद खड़े हो गए और प्रभुपाद काफ़ी देर तक हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे तो भक्तों को लगा अरे प्रभुपाल काफी समय से प्रार्थना, तो प्रार्थना कर रहे क्या बोलते जा रहे हैं तो उस समय हैं पूछते प्रभुपाल आप क्या प्रार्थना कर रहे हो प्रभुपाल ने कहा प्रार्थना कर रहे हो कला हूँ कृष्ण से कि आप मुझे माया से बचाओ हाँ मैं माया में कभी ना गिर और आपका जो विस्मरण मुझे कभी ना हो मैं हमेशा आपको स्मरण करूं तो प्रभु पाद्य का मेरे भक्तों की एक ही कमी है वो माया से डरते नहीं हैं और तो प्रार्थना नहीं करते तो हमें सदैव इस प्रार्थना रूपी अस्त्र का अस्त्र की सहायता लेनी चाहिए जिसके द्वारा हम भौतिक प्रभाव से बच सकते हैं और पृष्ठ की शरणागत हो सकते हैं तो अपना तात्पर्य लिखते हैं वो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति लालची होता है और सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है सुख की लालसा के कारण प्रत्येक जीवात्मा को पागल कहा जाता है भगवदगीता तीन पॉइंट सत्ताईस में कहा गया है प्रत्येक अहंकार विमणात्मा करता प्रकृति के तीन गुणों के वशुभ होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने को कर्मों का कर्ता मान बैठता है जबकि वास्तव में वे प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं हर वस्तु प्रकृति के नियमों के अनुसार पूरी होती है और वे ये नियम श्री भगवान के नियंत्रण में रहते हैं नास्तिक या मोल इसे नहीं जानते वे अपनी योजनाएं चलाने में और बड़े बड़े रास्तों में अपना साम्राज्य विस्तृत करने में लगे रहते हैं फिर भी हम जानते हैं कि अनेक राज्य इस तरह बने और बिल्कुल अनेक राज परिवार जनता की मूर्खता से अस्तित्व में आए किंतु काल क्रमे में वे सब नष्ट हो गए तभी मूल नास्तिक भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते ऐसे मूर्ख लोग अनावश्यक रूप से अपने अपने कार्य करते रहते हैं तथा कभी राजनीतिज्ञ अपने अपने राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाते हैं किंतु सच तो यह है कि वे अपने अपने अपने पद पद को को ही ऊपर उठाने में में में लगे रहते रहते हैं, अपने के में के अपने को नेता करते हैं हैं। के के के जनता समक्ष नेता रूप प्रस्तुत करते और उनसे लेते आधुनिक सभ्यता कुछ दोष हैं। ईश्वर भक्ति तथा भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार जीवात्माएं अंत अपने ही योजनाओं योजनाओं से अन्य मनस्थ हो होती है आर्थिक विकास की अवैध योजनाओं के फलस्वरूप सारे संसार में वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं जिससे का जीवन हो जाता है कृष्ण चेतना के अभाव से, से फलस्वरूप लोगों के कष्ट बढ़ते जाते हैं प्रकृति के नियमों के अनुसार ये जगत में कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता अतः आपकी रक्षा के लिए सबों को परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए इस संबंध में श्री कृष्ण ने पर्व गीता पांच पॉइंट उन्तीस में कहा है सर्व भोक्तार्वलोक महेश्वर सूर्यरम सर्वभक्ता शांति पृथ्चती मुनिगण मुझे ही समस्त यज्ञ तथा तपो का परम प्रयोजन समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं शुभ चिंतक समझ कर भौतिक दसों से शांति प्राप्त करते हैं यदि कोई तो आपकी मन शांति तथा समाज में अमं चाहता है तो उसे श्री भगवान को वास्तविक बहुत का लेना चाहिए भगवान सारे भगवान के प्रत्येक वस्तु का स्वामी और साथ ही सारे जीवों का बड़ा मित्र भी है इसे समझकर ही लोग व्यस्त तथा समस्या रूप से प्रसन्नता तथा शांति पूर्वक रह सकते हैं तो प्रभु का वर्णन करते हर व्यक्ति में लाभता से भरा पड़ा है और भौतिक की लालसा इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए कई प्रकार के है, उनके उनको अपने जीवन में आमंत्रित करता रहता है तो ये जो भौतिक हमें अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए जैसे नरोत्तम दास ने कहा हमारे अंदर लोभ है, है तो इस लोभ को यदि अभी भगवान की सेवा में लगाना है तो उसके लिए सरल उपाय है उस लोभ को क्या करो लोभ साधु संगे हरी कथा लोभ भक्तों का संग करने में करो और भगवान हरी की कथाओं का श्रवण करने के लिए लोभी हो जाओ उत्साहित हो जाओ लालायत हो जाओ पागल हो जाओ हाँ तो तभी वास्तव में हम कृष्ण के प्रेमी हो सकते हैं क्योंकि संसारिक वस्तुओं का लोभ कभी ख़त्म नहीं होता और हमेशा हम ढूंढते रहते हैं वस्तुओं को इस भौतिक जगत में एक के बाद एक एक के बाद एक एक छोटा सा स्टोरी बताकर मैं तो विराम देता हूँ एक व्यक्ति है जो रोज अपनी दुकान में जैसे शहरों में लाला जी होते हैं वो अपनी दुकान में बैठे रहते हैं दाँत खूब खत्म हो जाए दिखाई ना दे हाँ शरीर बैठा जाए फिर भी वो हाँ जो काउंटर होता है मनी काउंट करने वाला उसमें बैठे रहेंगे मूर्ति के रूप में बच्चे काम कर रहे हैं तो इतने आसक्त हो जाते हैं प्रकृष्ट रूप में आसक्त हो जाता है व्यक्ति तो उस व्यक्ति के बच्चे थे उन्होंने कहा एक बार एक साधु उनके दुकान में आया और साधु ने कहा साधु से पूछा क्या कहाँ कहाँ घूमते मैंने कहा मैं यहाँ यहाँ घूमते रहता हूँ विचरण करते रहता हूँ तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी को भी ले जाइए अभी इनकी आग आयु हो गई मरने वाले हैं थोड़ा इनका भी तीर्थ यात्रा धाम यात्रा करवाई है तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अकेला हूँ हर एक को लेता हूँ अपने साथ तो वो ले गए उनको तो भ्रमण करते करते कई जगह उन्होंने भ्रमण किया लेकिन वो जो व्यक्ति था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया उसने कहा ये ना ये ये कभी सुधरेगा नहीं वापस ला बच्चों के पास छोड़ा कि इसको आप रख लो तो बच्चों ने फिर से निवेदन किया नहीं नहीं अभी प्लीज़ आखिरी बार इनको ले जाइए तो बहुत निवेदन किया तब तो वो अपने साथ ले गए उनको और अलग अलग तीर्थ तो स्थानों में गए अभी वो नॉर्थ इंडिया के तीर्थस्थानों तो में गए बनारस इलाहाबाद तो काशी में जब पहुंचे तो वहाँ इन्होंने सोचा चलो अभी गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान करने के लिए उनको ले गए तो जब गंगा स्नान करने के लिए दोनों जा रहे थे तो देखा काशी बनारस में बहुत बड़ा वहाँ तो हर समय चिताएँ जलती रहती हैं हाँ कंटिन्यूअसली चिताएँ जलती रहती हैं तो ये व्यक्ति जब ये साधु के साथ चल रहा था उसके नज़दीक से ही गंगा स्नान के लिए तो ये व्यक्ति रो पड़ा हाँ, रो पड़ा और आंखों से आंसू आए साधु ने सोचा मेरा जीवन धन्य हो गया कि एक व्यक्ति सीरियस भक्त बन गया इतने लोगों को यात्राओं में घुमाया लेकिन कोई वक्त किसी के आंखों से आंसू नहीं निकले ये आज मेरा जीवन धन्य कि इसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं ये कृष्ण के लिए अंक पागल हो रहा है तो उन्होंने पूछा बताओ क्यों आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं क्यों आप इतना रोते जा रहे हो तो उन्होंने कहा क्या बताओ मैंने तो अपने आप को जीवन भर धोखा दे दिया साधु को लगा कि क्या शास्त्रीय बातें बोल रहा है रियलाइज सेंटेंस उसके मुख से निकल रहे वाक्य निकल रहे अनुभव युक्त वाक्य निकल रहे हैं तो उन्होंने सोचा बोली ये महाश आगे बोली है तो उन्होंने जब बोला कि मैंने आपने आपको धोखा दिया कि जीवन मैंने गवाया कपड़े का बिजनेस करके मुझे पता होता कि लक्कड़ की इतनी डिमांड है तो मैं शुरुआत से ही लक्कड़ का बिजनेस के घुस जाता तो साधु ने अपना माथा हाथ लगाया और सोचा कि इसमें कभी भी परिवर्तन वैसी हमारी स्थिति है हम चाहे जितनी मर्जी यात्राएं करें जितना मर्जी भ्रमण करें वहां हम आ जाएंगे फिर से आ, उस व्यक्ति के समान उधर ही हमारी जो अटैचमेंट है वह लटकी गई है तो इसलिए जो भागवतम है ये साक्षात कृष्ण है और यदि व्यक्ति गंभीरता से भागवतम को सुनता है सदा रज भावा काम लोभा दया चेत अना सर्वे थे तो भागवतम को सुनता है तो तुरंत व्यक्ति सत्मगुण में आता है इसलिए भक्तों को रोज भागवतम पढ़ना चाहिए और भागवतम का स्पर्श करना चाहिए हम तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है तो इस प्रकार से इस श्लोक में शिव जी विशेष स्तुति दे रहे हैं और जिसमें वर्णन कर रहे हैं एक व्यक्ति लोभी ही अपने भौतिक भोग के लिए पागल रहता है और उसको पता नहीं हाँ कि सांप आकर जैसे चूहे को पकड़ लेता है उसी प्रकार से भगवान भी काल के रूप में आते हैं और उसको जकड़ लेते हैं उसकी सारी योजनाओं को उद्धवस्त करते हैं तो एक प्रार्थना है जो प्रचिताओं को सिखा रहे हैं शिव जी और उसमें इस चीज का वर्णन कर रहे हैं रे कृष्ण ग्रंथ्राश भागवत के पावन